के प्रीतम और और अलवेली मैं की बाट देख रही हूं। अकेली खड़ी हूं। भजन में आप करे हैं करती उनमें अकेली खड़ी रह जब तक सतगुरु रा दर्शन नहीं रहे तो भजन करने की रीति भी कि गंगा जमुना में सरस्वती त्रिवेणी रे घाट में गंगा जमुना सरस्वती हैं गुरु महाराज भेद देव देवे तो त्रिवेणी रे घाट में हंस पहुंच जा अर्ध जावन के मध्य में श्वास के मध्य में सांस सांस में मांडी हाट। में सतगुरु यही सतगुरु की हाट है यही सतगुरु की दुकान है चतुर नगवा दे दे चुट्टा मूर्ख पाई ठ पर जो चतुर समझदार नर्त है, है। चतुर्ण चतुर्ण का जाप सांस में किया चास और मूर्ख तो यहीं तो यही से चटक गए पंत बीच दो गड़ी है, है। जहा भो केसर माट, माट के मटका तो सागर पंत है भरियों के कु करारी हो रही अबागण मत कर मन की आंट तो समुद्र में भी जो ऊपर दौड़िया करे तो जो आनंद बतायो है करारी हो रही अबागन, मत कर मन की आंट जिसमें कुमती है तो वो वहां नहीं पहुंच सकते पिया दर्शन की चा लगी है और चली जगत से फाट ठाडी अलवेली काम करोदी मूव त्याग ने चली जगत से ऊंचाट ठाडी अलवेली कह कबीर सा मिलो क्यों प्यारी सतगुरु खोले कपाट इस प्रकार से हर आत्मा आनंद ले सकते हैं हर आत्मा शायद के देश में आनंद लेने के लिए मनुष्य धारण किया है और सभी अपने प्रीतम अपने साहेब शब्द गुरु की बात देखना चाहिए और ऐसा भजन साधन करके साहेब से मेला कर लेना चाहिए तभी आनंद है तभी सुख है प्लस गुरु महाराज की